विवेकानंद साहित्य पत्रावली प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित सालेम तीस अगस्त 1893 प्रिय अध्यापक जी आज मैं जहां से चला जाऊंगा आशा करता हूं कि आपको शिकागो से कोई उत्तर मिला होगा श्री सैन बोर्न का आमंत्रण मुझे सभी निर्देशनों सहित मिल गया इसलिए मैं सोमवार को सैराटोगा जाऊंगा आपकी पत्नी के लिए शुभकामनाएँ तथा ऑस्टिन एवं अन्य सभी बच्चों को प्यार वास्तव में आप एक महात्मा हैं और श्रीमती राइट तो अद्वितीय हैं सर स्नेह आपका विवेकानंद प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित शनिवार शालेम 4 सितंबर अठारह प्रिय अध्यापक जी आपने मुझे जो परिचय पत्र दिए मैं उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं मुझे शिकागो के श्री थेलेस महोदय का पत्र मिला जिसमें प्रतिनिधियों के नाम एवं कांग्रेस के संबंध में अन्य बातें थी आपके संस्कृत के अध्यापक ने कुमारी साइन बोर्ड को लिखते समय भूल से मुझे पुरुषोत्तम जोशी समझ लिया है लेकिन उन्होंने बतलाया है कि बोस्टन में संस्कृत का एक ऐसा पुस्तकालय है जैसा कि भारत में भी दुर्लभ होगा मुझे उसको देखने की इच्छा है श्री सैन बोर्ड ने मुझे सोमवार को सैरा टोंगा आने को लिखा है और मैं उसी के अनुसार चला जाऊंगा वहाँ एक सेनिटोरियम है जहाँ खाने एवं रहने का प्रबंध है इस बीच अगर कोई समाचार प्राप्त हो तो मुझे सेनेटोरियम सेराटोंगा की ही भेजने की कृपा कीजिएगा आप और आपकी सुंदर पत्नी एवं प्यारे बच्चों का अमित प्रभाव मेरे मन पर छा गया है और आप लोगों के साथ रहने पर मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग के निकट हूँ सर्वप्रदाता ईश्वर आपके शीश पर श्रीयस्कर आशीर्वादों की वृष्टि करे कविता यह कविता दसम खंड में अन्वेषण नाम से प्रकाशित हुई है कविता के प्रयास में मैं कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ आशा है आपका प्रेम मेरे इस अपराध को क्षमा करेगा आपका अभिन्न मित्र विवेकानंद